श्विनावी तमस्तु ओम ओ शांति शांति शांति योगदर्शन की इठासीवी कक्षा योगदर्शन के तृतीय पात विभूति पात का प्रसंग है इसमें प्रारंभ के धारणा ध्यान समाधि इनका वर्णन किया गया और इन तीनों को मिला करके संयम यह संज्ञा दी गई और संयम के सिद्ध होने पर दृढ़ होने पर प्रज्ञा का आलोक समाधि प्रज्ञा का आलोक होता है प्रकाश पढ़ता जाता है और एक भूमि को जीतने पर जो प्रज्ञा बनती है उसका उपयोग अगली भूमि के लिए किया जाता है और योग से योग की प्राप्ति होती है अगले भूमि का अगली भूमि का हमें ज्ञान होता जाता है इत्यादि बातें छठे सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखी और पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी जी जी जी से नहीं ऐसा नहीं है धारणा चित्त को एक स्थान पर बांधना है इतना जरूर है कि धारणा में हम प्रत्यक्ष अनुभूति करते हैं वो आंख से देख रहे हैं या आंख को बंद करके कर रहे हैं दोनों तरह से हो सकता है वो मैंने उदाहरण के रूप में आपको कहा था कि किसी बाहर के स्थान पर हम टिका करके देखते हैं मन को उसी स्थान पर टिका दिया एक स्थान पर टिकाया तो आंख को खोल के भी जैसे बिंदु पे दीपक पे इत्यादि जो किया जाता है त्राटक आदि उसको एक स्थान पर किया श्वास प्रश्वास चल रहा है उस पर मन को टीका दिया नासिका के भाग पर यहां पर टिका लेते हैं आते जाते श्वास को देख रहे हैं अनुभव कर रहे हैं ये सब जो है न एक स्थान पर मन को टिका देना ये सारा धारणा के अंतर्गत आता है यद्यपि इसको ध्यान के रूप में आजकल प्रस्तुत किया जाता है कि एक स्थान पर शरीर की संवेदनाओं को देखना आते जाते श्वास को देखना लेकिन ये ध्यान न होकर के धारणा की बात हुई एक स्थान विशेष पर और ध्यान में तो हम उस चीज का उस स्थान पर टिके हुए ना रहते हुए भी किसी वस्तु के बारे में हम जो विचार करते हैं मन कहीं एक जगह टिका है लेकिन किसी अन्य वस्तु का वहां पर जो विचार करते हैं स्मृति के रूप में उसको ध्यान कैसे तो ध्यान प्रत्यक्ष नहीं होगा धारणा में उतने अंश में उस स्थान का प्रत्यक्ष होगा में हम ध्यान ध्यान हैं। एक स्थान भी हो सकता है भिन्न भी हो सकता है एक स्थान पर दूसरे वस्तु का स्मरण कर रहे हैं कि मन को मान लीजिए हमने एक जगह यहाँ धारणा पे लगाया और अब आत्मा परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं ये भी हो सकता है आगे चल करके आत्मा पर ही मन को टिकाते हैं और उसी का भी ध्यान करते हैं एक भी हो सकते हैं लेकिन प्रारंभिक दृष्टि से भिन्न होता है वो ठीक है एक समय में एक विषय का ज्ञान होता है ठीक है तो श्वास प्रश्वास पे मन को टिका के आत्मा परमात्मा का ध्यान करना ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है ऐसा थोड़ा न कहा गया है और यदि कोई उस तरह से करता भी है क्योंकि श्वास प्रश्वास के साथ में ओम का जप भी किया जाता है पूरा श्वास लिया उतरे में ओम किया छोड़ा उसमें ओम बोला फिर अर्थ का चिंतन भी किया ऐसा भी किया जाता है तो आपकी बात को लेते हुए मैं कह रहा हूं कि यदि श्वास प्रश्वास के साथ साथ ओम का भी जप कर रहा है अर्थ का चिंतन कर रहा है तो वह क्रमशः ही होता है तीव्रता से होता है एकदम एक ही समय में होता है ऐसा नहीं भिन्न भिन्न समय में होता है और मैं जो आपको श्वास प्रश्वास का भी बोल रहा था वो स्थान विशेष पे बांध करके बोल रहा था उसमें श्वास प्रश्वास के ऊपर नहीं कह करके उसको कह रहे हैं कि मान लो इस स्थान पे हमने बांधा देशबंध की बात है धारणा के अंदर अब उस स्थान पर कौन सी संवेदना हो रही है ये अलग अलग हो सकता है यहाँ कोई अलग संवेदना होगी यहाँ कुछ अलग संवेदना होगी हो हृदय में अलग होगी और यहां कर रखा है नासिकाग्र में तो यहाँ अलग संवेदना होगी लेकिन बांध देश पर रखा है मुख्य बात है देश चित्त से धारणा चित्त को एक स्थान पर बांध रखा है अब वहां जो भी अनुभूति हो रही है उसको वो देख रहा है ठीक है ये धारणा हुआ ये ध्यान नहीं कर रहे हैं अभी पर सामान्य रूप से भले इसको ध्यान भी कहते हैं कि मन को एकाग्र करने को ही ध्यान कहते हैं ध्यान मतलब नहीं तो मेडिटेशन बोलते हैं कंसनट्रेशन हो रहा है एकाग्रता हो रही है तो एकाग्रता को ही ध्यान कह देते हैं मेडिटेशन कह देते हैं मेडिटेशन को एकाग्रता बोल देते हैं ये सब तो शब्दों का प्रयोग चलता रहता है लोक में एक जैसा अब आप उसको दूसरे ढंग से कहने लगे हैं कि प्रत्येक तानता है इसी के बारे में जान हो रहा है तो प्रत्येक ही एकता हो रही है ठीक है जिसको धारणा कहा देश बंधस चित्त से धारणा उसपे भी अगर प्रत्येक तानता ध्यानम लक्षण घटाने लग जाए कि भाई एक ही यही विषय चल रहा है प्रत्येक ही एकता है तो ये तो ध्यान हो जाएगा तो दोनों में अंतर करना होगा ना तो धारणा में वृत्ति मात्र से अवस्थान होता है ये भेद करना है जैसी चर्चा हुई थी व्यास भाष्य में जैसा कहा नतु तो ध्येय कल्पनाया ध्यान में उस वस्तु के बारे में हम स्मृति से वृत्ति लाते हैं अब पुस्तक पढ़ रहे हैं उसको क्या कहेंगे आप ध्यान कर रहे हैं नहीं भले पुस्तक पे एकाग्र है वहां पर ही हुआ है प्रत्यक्ष हो रहा है यद्यपि प्रत्येक ही एकता है लेकिन जो बैठ करके हम ध्यान करते हैं विचार करते हैं, चिंतन करते हैं वो पिछला चल रहा है पिछला जो हमारा ज्ञान है उसके आधार पर स्मृति के रूप में चल रहा है अब हम बैठे अब बैठे हैं तो सामने मान लो कोई वस्तु है और वस्तु को देख रहे हैं उस वस्तु पर विचार कर रहे हैं और उसको कोई कहे जी ध्यान कर रहे हैं तो वस्तु का जो रूप हमें दिखाई दे रहा है वो उतना भाग जितना सा, साक्षात प्रत्यक्ष हो रहा है वो तो एक अलग चीज हो गई अब उस प्रत्यक्ष के आधार पर हम कुछ और भी सोच रहे हैं उसमें हमारा पिछला अनुभूत ज्ञान भी सहयोग कर रहा है हमने एक व्यक्ति को देखा देखा कि भाई ये पहले से स्थूल हो गए हैं या पहले से कृषि हो गए हैं इत्यादि हमने देखा अब देख तो सामने प्रत्यक्ष रहे हैं अभी अभी प्रत्य इतना जो भाग है केवल प्रत्यक्ष की अभी ये ऐसा है इसको ध्यान नहीं कहेंगे भले ही हमारा मनवा टिका हुआ है प्रत्य की एकता है लेकिन उसके साथ साथ पहले तो ये ऐसा था पहले तो इसको ये रोग था तो पहले तो इतना स्वस्थ था अब ये ऐसा हो गया क्या कारण रहा होगा ऐसा हो सकता है शायद किसी ने ये कहा था ऐसा हुआ होगा अब ये जो और बाकी सब हम सोच रहे हैं ये प्रत्यक्ष तो नहीं दिख रहा है ये चिंतन चल रहा है ये ध्यान चल रहा है हमारा विचार चल रहा है अब वहां दोनों चीजें मिली भी होती हैं, तो उसको कोई ध्यान भी कह देता है भले ही प्रत्यक्ष भी उसमें जुड़ा हुआ है लेकिन धारणा और ध्यान में हमें इस रूप में भेद करना हो सकता है कि स्थान विशेष का वो प्रत्यक्ष के रूप में जब हम मन को टिकाते हैं कहीं उसको तो धारणा में ले लेंगे और स्मृति के रूप में जब हम उसी की आवृत्ति करते हैं उससे संबंधित और विस्तार में व्यापकता में चिंतन करने लगते हैं इसको ध्यान कहेंगे हो गया? बोलो दूसरी भी हो सकती है और वह भी हो सकती है आगे चल करके जिसके लिए मैंने पीछे कहा आत्मा पे ही धारणा और आत्मा का ही ध्यान आगे जो त्रयम एकत्र संयम आएगा जो आया है और सबसे अच्छी धारणा आत्मा पे अपनी जो धारणा की जाती है वो सबसे ऊंची धारणा मानी जाती है ये प्रारंभिक धारणाएं हैं जो अलग अलग स्थानों पर करते हैं उन स्थानों पर रख के अब हम आत्मा परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं तो उस दृष्टि से तो भिन्न है लेकिन इसको आप नियम के रूप में मत कहो कि मैंने ऐसा कहा कि धारणा में भिन्न विषय ही को लेते हैं तो ध्यान कहलाता है तो ये सदा के लिए नहीं लगा, उसका मैं संशोधन कर रहा हूं पूछिए ये तो हो सकता है कोई भी हो सकता है तो ये समाधी, समाधी, तो हो हाँ उसकी भी समाधि होगी समाधि में प्रत्यक्ष पे जाएगा वो समाधि में वो प्रत्यक्ष पे जाएगा अर्थमात्र निर्भाष होगा बाहर की वस्तुओं का उसमें दो तरह से प्रक्रियाएं स्वीकार की जाती है एक तो जैसे हम इंद्रिय गम में प्रत्यक्ष करते हैं उस दृष्टि से तो एक दृष्टि से तो ये भी सब समाधि है योग पक्ष में नहीं है क्षिप्त मूड विक्षिप्त में भी तो समाधि है ना समाधि तो चित्त का धर्म है चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला है प्रथम सूत्र में जो बात आई थी तो ये जो हम सब देखते हैं सुनते हैं प्रत्यक्ष करते हैं ये सब चित्त, चित्त की कोई भी क्षिप्त मूड विक्षिप्त है तो वो विक्� भी समाधि ही कहलाती है लेकिन योग पक्ष में नहीं है और जब एकाग्र अवस्था होगी तब उस चीज का भी प्रत्यक्ष होता है बाहर की चीज के लिए तो ठीक है बाहर के साधनों का हमें उपयोग करना पड़ेगा ज्ञान इंद्रियों का उतने अंश में और आंतरिक है तो उसका आंतरिक प्रत्यक्ष होगा और योग का जो प्रत्यक्ष होता है वो तो आंतरिक ही स्वीकार किया जाता है मुख्य जो है वो आंतरिक है इंद्रियों आदि का जो प्रत्यक्ष होगा सूक्ष्म इंद्रियों का वो आंतरिक होगा आत्मा परमात्मा का होगा वो आंतरिक होगा अंदर अंदर ही प्रत्यक्ष जो उसको हम उसके उसके लिए भी दो बात है उसमें महर्षि दयानंद का वचन मिलता है कि ये जो सूर्य चंद्र आदि और जो लोगों का होता है इन सबका साक्षात्कार भी अंदर ही होता है वस्तुएं बाहर हैं उसमें ईश्वर की सहायता से अंदर ही उसका प्रत्यक्ष हो जाता है वो विचार नहीं होता है स्मृति नहीं होती है स्मृति से बढ़कर के अलग चीज होती है उसका प्रत्यक्ष अंदर ही हो जाता है क्योंकि उसको दूसरी प्रक्रिया से हम देखते हैं क्योंकि सर्वज्ञ परमात्मा हमारे अंदर भी विद्यमान है और उसको जो बोध है वो बोध वो हमें करा सकता है वैसा का वैसा अंदर ही अंदर करवा सकता है जैसे हम दूरदर्शन से दूर की चीजें देख लेते हैं यही बैठे बैठे ऐसे ही अंदर ही अंदर वो चीजें वो ज्ञान परमात्मा के अंदर तो है ही वो वहां पर हर चीज का ज्ञान करा देना पर चित्त का ज्ञान भी ईश्वर के प्रसाद से अगर हो रहा है वो अंदर ही करवा देगा क्योंकि परमात्मा का जितना ज्ञान है वो एक रस है एक जैसा है सब जगह परमात्मा मेरे मन की बात जान रहा है तो वही परमात्मा आपके अंदर भी है तो आपके वहां पर जो परमात्मा है वहां वाला वो उसमें भी मेरे मन की बात पता है तो वहीं की वहीं आपको पता लग जाएगा एक जैसा है वो सारा तो जैसे परचित्त का ज्ञान हो गया अन्य बाह्य वस्तुओं का ज्ञान हो गया तो महर्षि का उसमें वचन मिलता है कि इन सबका साक्षात्कार अंदर ही हो जाता है अंदर की चीजों का तो अंदर होता ही है और जो बाहर की चीजें हैं जिन पे आप प्रश्न कर रहे हैं उनका भी ग्रह नक्षत्र आदि का अंदर हो जाता है इस तरह का भाव है उसमें हाँ साफ नहीं हुई आवाज मेरे को को अलग शत्रुशन नेता क्या थी ठीक है स्वरूप शून्य स्वरूप का क्या मतलब ले रहे हैं आप यहाँ ना वो नहीं वो एक अर्थ किया जाता है ना स्वरूप का मतलब बताया ना प्रत्यात्मक स्वरूप से शून्य प्रत्यात्मक स्वरूप है ना शून्य में स्वरूप से शून्य है ये ध्यान में जानात्मक स्वरूप रहता है प्रत्यात्मक स्वरूप रहता है उससे शून्य जैसा हो जाता है अर्थात स्मृति वृत्ति नहीं रहेगी वो प्रत्यक्ष पे ही केंद्रित हो जाएगा प्रत्यक्ष पे ही केंद्रित हो जाएगा किसी को किसी वस्तु की बहुत लालसा हो उच्च पदार्थ है दर्शनीय पदार्थ है बहुत अधिक लालसा है मिला नहीं है उससे पहले बहुत सोच रहा है उसके बारे में जैसे ही वो मिला अब इतनी लालसा है कि बस उसी पे एकाग्र हो गया उसी का सेवन करने लग गया है अब वो पिछली बात उसकी हट गई है उसी पर एकाग्र हो गया है वहां ऐसा बनेगा दोनों भी हो सकते हैं उस वस्तु का सेवन भी कर रहा है और स्मृति भी ला रहा है साथ में ये भी हो सकता है लेकिन जब बहुत ज्यादा एकाग्र हो जाता है तो पिछली सारी बातें छूट जाती हैं इसके बारे में किसने क्या कहा था कैसा है वो तो बस उसका सेवन करने में लग जाता है भोगने में लग जाता है केवल वहीं केन्द्रित हो जाता है अब यह प्रत्यात्मक स्वरूप से शून्य बनता है ऐसा समाधि में भी होता है स्मृति परिशुद्ध हो जाती है पिछली बातें नहीं आती हैं शब्द तो प्रमाण आदि अनुमान से जो पहले जाना है वो नहीं आएगी वहीं पर ही लीन हो जाएगा उसी पर इतना अधिक एकाग्र होता है वो पूछे हा ईश्वर के प्रसाद से ईश्वर की कृपा से जित उत्तर भूमि कस्य जीत ली है उत्तर भूमि जिसने वो योगी जीत ली है उत्तर भूमि जिसने जित उत्तर भूमि कस्य योगी न ईश्वर हाँ। की सहायता से जिस योगी ने ऊपर की उत्तर भूमि मतलब आगे की ऊंची भूमियों को जीत लिया यानी प्राप्त कर लिया है ऐसे उस योगी का अधर अधरभूमिशु निचली भूमियों में अब निचली भूमि कौन सी तो उसका उदाहरण दिया पर जाना दिशु पर में का ज्ञान होना दूसरे के चित्त का जान हो जाना उसके मन में क्या चल रहा है ये अधर भूमि में माना गया निचली भूमि है वैसे तो बहुत बड़ी चीज हो गई हम एक दूसरे के मन को पूरा पूरा ज्ञान ले ऐसे तो बड़ी बात हो गई लेकिन यहां की दृष्टि से वो निचली भूमि है तो पर चित्त जाना दिशु संयमों न युक्त उसका निचली भूमियों में संयम करना ध्यान समाधि लगना न युक्त है उचित नहीं है ऊपर चला गया तो नीचे क्यों करेगा वो युक्त नहीं है तस्मात फिर का क्यों नहीं है तो उसका कारण आगे बताएं ईश्वर की सहायता से जिस योगी ने ऊंची भूमियों को प्राप्त कर लिया है उसका अब निचली भूमियों में संयम करना यानी धारणा ध्यान समाधि लगाना उचित नहीं है अब किसी ने दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली सीधे सीधे भी कर सकते हैं ना पांचवी पास उत्तीर्ण है वो भी दसवीं की दे देता है सीधे अब दसवीं उत्तीर्ण कर ली अब वो छठी सातवीं आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने उचित नहीं है कर चुका वो ऊपर जा चुका सीधा ऊपर जा चुका है ऐसे और समाधि में ध्यान रहता है नहीं रहता है उसको ध्यान नहीं कहते ध्यान करते करते वही ध्यान जब ध्यान कर रहे हैं वस्तु पर केंद्रित है किसी उसकी स्मृति चल रही है आवृत्ति चल रही है ये ध्यान चल रहा है ये करते करते और और होते होते जब वो उस धेय वस्तु का सक्षतकार कर लेता है ध्याकार मात्र निर्भाष रह जाता है अब प्रत्यात्मक स्वरूप से शून्य हो जाता है तो बस ये समाधि हो गई तो यूं नहीं कहते हैं कि समाधि में भी ध्यान रहता है ध्यान और समाधि को बिल्कुल अलग अलग अंग कहा गया है ध्यान समाधि की पूर्व अवस्था है ये कह सकते हैं ध्यान के बाद में समाधि होती है ये कह सकते हैं लेकिन ध्यान में समाधि है ये भी नहीं कह सकते और समाधि में ध्यान है ये भी नहीं कह सकते दोनों अलग अलग हैं मोटी भाषा में भले ही कह दो कोई बैठा है उनका ध्यान लगा हुआ है तो भी कह सकते हैं कि भाई ये तो समाधि लगा रहा है किसी की समाधि लगी हुई है किसी को पता नहीं है कि इसकी समाधि लगी है क्या है तो भले भी जी ध्यान कर रहा है ऐसे कथन भले ही हो जाए लेकिन आप तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो जिस समय ध्यान चल रहा है तो वो समाधि नहीं है और समाधि लगी हुई है तो ध्यान नहीं होगा ध्यान के समय स्मृति वृत्ति है अगर समाधि के समय स्मृति वृत्ति आ रही है तो वो ध्यान है समाधि नहीं है ध्यान में हम शब्द लेते हैं मंत्र लेते हैं मंत्र को जब बोलते हैं मन में ये स्मृति वृत्ति का प्रयोग है पहले भी मैंने आपको बताया था ये इसको शब्द प्रमाण नहीं बोलते शब्द प्रमाण वृत्ति नहीं बोलते ओम का जब कर रहे हैं कोई श्लोक कर रहे हैं वैसे शब्द प्रमाण है उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो सबसे पहली बार अब जब हम उसकी आवृत्ति कर रहे हैं तो ये स्मृति वृत्ति का प्रयोग है जिसको याद होता है वो बोल लेता है याद नहीं होता है तो नहीं बोलता है शब्द छूट जाते हैं भूल जाता है तो जो लगातार हम भले गायत्री मंत्र है कोई है या एक शब्द भी है ओम का भी जब कर रहे हैं ये स्मृति वृत्ति है शुद्ध स्मृति वृत्ति है।, है और इसमें जो हम अर्थ का चिंतन करते हैं ध्यान के अंतर्गत आएगा इसमें कितनी भी एकाग्रता हो जाए इसको समाधि कभी नहीं कहेंगे जब ईश्वर का साक्षात्कार होगा शब्द के माध्यम से ईश्वर आनंद स्वरूप है ये नहीं उसको आनंद आने लगेगा आनंद की अनुभूति होगी अब यह समाधि है ईश्वर का साक्षात्कार हो रहा है अब ओम आनंद स्वरूप है ये कदम छूट जाएगा उसका फिर तो गुड़ को खा रहा है गुड़ मीठा होता है पहले तो सोच रहा था गुड़ मीठा होता है अब गुड़ खा रहा है अब भूल गया गुड़ मीठा होता है मीठा बस अनुभव कर रहा है वो लेकिन अब उसको आवृत्ति करने की भी आवश्यकता नहीं है कि हाँ गुड़ है गुड़ लेना है गुड़ मीठा है या गुलाब जामुन है जो भी ले अब तो बस वो अनुभव कर रहा है मीठा बना रहा है उसको पहले भी सोच रहा था मीठेपन का कि गुड़ मिलेगा तो मीठा होगा गुलाब गुलाबजमुन मिलेगा तो मीठा होगा पर अभी वो अनुभव कर रहा है ये ध्यान और समाधि में भेद है ध्यान स्मृति वृत्ति से होगा प्रत्यात्मक स्वरूप होगा समाधि प्रत्यक्ष रूप होगी ध्याकार निर्भास होगी ध्यय वस्तु के आकार का स्वरूप का आभास होगा अनुभूति होगी ये प्रत्येक की एकता तो यहां पर भी है समाधि में भी प्रत्यक्ष जिस समय हो रहा है समाधि में जैसे धारणा में देख रहे थे यूं तो प्रत्येक की एकता वहां भी होगी एक जान तो चल ही रहा है धारणा में भी हमने कहीं भी टिका रखा है तो एक ही विचार चल रहा है ना वहीं का ही उस तरह से तो प्रत्येक की एकता वहां भी है और समाधि में भी जब समाधि लगी हुई है किसी एक ही वस्तु की आत्मा परमात्मा किसी की भी इंद्रिय की तो भी वहां पर परमात्मा की तो छोड़ दीजिए वो तो निरुद्ध अवस्था हो गई तो प्रत्येक की एकतांता नहीं कहलाएगी चित्त की प्रत्येक की एकतांता नहीं है आत्मा के स्तर पर एकतांता है पर उसको ध्यान नहीं कहते ध्यान प्रत्यात्मक स्वरूप वाला होता है स्मृति वृत्ति वाला होता है हम आवृत्ति करते हैं ये ध्यान है हुआ, हुआ।, हुआ। ये समाधि में आएगा हाँ है वो वो तो संप्रचार समाधि का भाग हुआ वो प्रकृति का सुख आ रहा है वो भेद तो हो जाएगा जब आप आ जाएंगे तो अपने आप ही हो जाएगा उसमें भिन्नता है कि जो आनंदानुगत है प्रजात समाधि है वो सुख भी लगता तो बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ी देर में वो भी फीका पड़ने लगता है बहुत अच्छा लगेगा लेकिन थोड़ी देर में फीका पड़ने लगेगा जैसे कि कितनी भी अच्छी मिठाई हो कितना भी अच्छा नमकीन या जो भी कुछ हो बिल्कुल लौकी की तरह से ही होगा यहाँ जल्दी हो जाता है वहां देर से होता है यहां जल्दी दुष्प्रभाव आने लगते हैं <laughs> वहां ऐसे दुष्प्रभाव नहीं आते हैं यहाँ तो अधिक खाते ही तो मान पेट में भारीपन हो गया दस्त लग गए उल्टी हो गई अरुचि हो गई ये तो और थोड़ी ही देर में अरुचि हो जाती है अब कितनी देर खाएगा कोई मीठे को या और किसी चीज को पांच मिनट दस मिनट आधा घंटा कितनी देर खाएगा लेकिन इतना अवश्य है कि हम उसकी अनुभूति में सुख में न्यूनता देखते हैं। इसमें कोई दो राय किसी भी किसी भी इंद्रिय का सुख किसी भी इंद्रिय का भौतिक सुख हो वो धीरे धीरे क्षीण होगा ये भी प्रकृति का है क्षीण तो ये भी होता है लेकिन देरी से होता है ये आंतरिक सुख है ये बाह्य सुख है अब बाह्य सुख इंद्रियों का बाह्य साधनों से जो होता है थोड़ी देर के लिए है और किसी को मान लो मानसिक सुख हो गया वैसा समाधि का नहीं वैसे ही किसी की बहुत प्रशंसा कर दी किसी भी तरह से उसके रूप की कर दी उसकी वाणी की कर दी उसके स्वभाव की कर दी उसके बल की कर दी उसके ज्ञान की कर दी वो प्रशंसा कितनी देर सुख देती है ये जो विषयों का सुख होता है उसमें और इसमें कुछ अंतर दिखेगा कई बार ऐसी प्रशंसा हो जाती है कि वो कई दिनों तक या महीनों तक सुख देती रहती है लेकिन इंद्रियों का सुख तो ऐसा नहीं होता है वो अपेक्षा से कम होता है तो ये जो आंतरिक सुख है आंतरिक सुख है वो बहुत लंबा किसी को कोई पद मिल गया नौकरी में कोई अधिकारी बन गया और उसको बहुत यह सूचना मिल गई बेटा ऐसा हो गया बेटी ऐसी हो गई ऐसा या भारत में हो गया मान लो भारत जीत गया किसी के साथ विशेष मान लो क्रिकेट मैच चल रहा है भारत पाकिस्तान का या हॉकी मैच चल रहा है बहुत बड़ा संघर्ष है या अंतिम चक्र है फाइनल है उसमें और जीत गया तो खुशी होगी अंदर अपने देश में हुआ उसमें और मिठाई खाने के सुख में अंतर है वो सुख कितनी अधिक देर तक रहता है ना लेकिन क्षीण तो वो भी होता है जिस समय पहली बार वो पता लगा ये जीत गया या हम खेल देख रहे हैं हो क्या उस समय तो एकदम बहुत होता है धीरे धीरे तो वो भी कम होता है लेकिन अधिक देर तक चलता है फुटबॉल में जीत जाते हैं तो कई दिनों तक उत्सव मनाते रहते हैं लोग विदेशों में झूमते हैं रात पूरी रात जागते रहते हैं और खेलते हैं रहते हैं और बहुत बहुत बड़ा एक उत्सव जैसा हो जाता है उनके लिए वहां दीवानगी है उसकी और उसकी खुमारी बहुत चढ़ी हुई रहती है आगे कई दिनों तक तो लौकिक सुख की अपेक्षा मानसिक सुख यानी भाइय इंद्रियों के सुख की अपेक्षा मानसिक सुख जैसे अधिक देर तक रहता है अब ऐसा ही समाधि का भी सुख है संप्रज्ञात का कह रहा हूं है प्रकृति का ही सुख सत्वगुण का सुख है प्रकृति का सुख है वो इन सुखों से भी बड़ा है लेकिन क्षीण तो वो भी होता है तीव्रता उसकी भी कम होती है रोग नहीं आएगा अब हमारे को वैसे खुशी हो रही है कि भारत जीत गया अब अधिक देर तक खुशी होती रहती है तो कोई रोग आ जाता है क्या कोई उल्टी होती है क्या कोई दस्त लगती है क्या कुछ नहीं प्रशंसा हो जाती है बहुत अच्छी सी अखबार में निकल जाए बहुत अच्छा ऐसा कुछ तो खुशी रहती है लेकिन उससे वैसे पीड़ा बाधा जैसी की इंद्रियजन सुखों में होती है उसकी सीमा होती है वैसा इसमें नहीं होता है अंतर पता लगता है ना हमारे को बस ऐसा का ऐसा संप्रज्ञात समाधि के सुख में भी होता है विवेक ख्याति में भी होता है विवेक ख्याति भी बहुत सुख देती है बहुत जैसे लौकिक ज्ञान होने पे हमें अच्छा लगता है कोई नई चीज सीखी नई चीज जानी तो कितना अच्छा लगता है ज्ञान का सुख होता है ना ज्ञान का सुख होता है ना संसार के सुखों से ज्ञान का सुख एक हजार गुना अधिक है सत्याग प्रकाश में महर्षि ने लिखा है कई गुना अधिक है देर तक करता है लाभ हमें अधिक देता है उससे कोई रोग तो नहीं आता वैसा हाँ घमंड कर ले तो एक अलग बात है वो अलग प्रक्रिया लेकिन जो हमारे को जानकारी का सुख है देर तक रहता है लेकिन हमें बाधित नहीं करता पर क्षीण तो वो भी होता है पहली बार जिस चीज को हम जानते हैं तो उस समय कितना सुख लगता है नया नया स्थान नई फैक्ट्री नई कोई पर्वत कोई ऐसा कुछ फैक्ट्री यंत्र नया नया देखते हैं तो कितना सुख लगता है बाद में नहीं लगता कश्मीर में जाओ तो शुरू में लगेगा फिर वहीं रहने लगो तो अच्छा तो लगेगा जब जब ध्यान देंगे तो अच्छा लगेगा लेकिन अपेक्षा से कम हो जाएगा पहले लगेगा एकदम स्वर्ग में आ गए वो हो जाता है हाँ उसको देर तक करते हैं तो बाधा नहीं होती पेट में अफारा नहीं आता है तो ऐसे ही संप्रज्ञात समाधि का सुख होता तो बहुत अच्छा है और शुरू में लगेगा तो ऐसी तो होता ही है भ्रांति बहुत ज्यादा कि भाई यही परमात्मा तो। का सुख है आ गया आज तो ईश्वर का साक्षात्कार हो गया बस थोड़ा थोड़ा होने लगे हाँ ईश्वर का साक्षात्कार ईश्वर का आनंद आने लगे दुनिया यही बोलती है उनको यही बताया जाता है यही सिखाया जाता है वो ऐसा ही समझ लेते हैं पर वो भी कम होता जाता है बस ये लक्षण है कि ये सम्प्रज्ञात समाधि का आनंद है आप जो पूछ रहे थे कि परमात्मा का आनंद है असंप्रज्ञात में और उसमें और इसमें भिन्नता क्या होगी तो एक ये लक्षण महत्वपूर्ण तो है उसमें क्षीणता आती है धीरे धीरे परमात्मा के आनंद में क्षीणता नहीं आएगी वो यथावत रहता है एक जैसा रहता है एक रस रहता है ये भिन्नता होती है उबता नहीं है उससे इससे तो ऊब जाएगा संसार का कोई सुख एक काल एक मात्रा के बाद में अरुचि ऊब हो जाएगी बोर होने लगेगा उससे अप्रियता हो जाएगी ऐसा ही संप्रचार समाधि में एक समय में आकर के वो उसको छोड़ेगा अतो विप्रि, अतो विपरीता विवेक ख्या रीति जिति शक्ति अपरिणामी अप्रतिसंक्रमा शुद्धाच अनता ची और विवेक ख्या जो है वो जो वहां सुख हो रहा है उसको ये विपरीत होती है। तो ज्ञान का सुख भी आता है एकाग्रता का सुख आता है संतोष का सुख आता है बहुत शांति रहती है कष्ट हट जाते हैं इसलिए वो बहुत अच्छा लगता है और पहले तो वो अच्छा लगता है अभी तो संसार के सुख भी ऐसे ही लगते हैं जो बहुत निर्धन हो जैसे तैसे जीवन बिता रहा हो थोड़ा सुख तो वहां भी मिलता है कोई अच्छी जगह आ जाए अच्छा खान पान हो अच्छा रहन सहन हो तो उसको भी लगता है ना कि स्वर्ग में आ गया हूं जो पहले से रह रहे हैं वहां पर वो उनको तो नहीं लगता कि स्वर्ग में रह रहे हैं। उनका स्वर्ग उससे ऊंचा होता है और उसको भी थोड़े दिनों बाद में लगने लगेगा जिसको वो लग सोच रहा था कि ये तो मैं स्वर्ग जैसी जगह में आ गया हूं थोड़ी दिन में वो उसको स्वर्ग नहीं रहेगा अब वहां की न्यूनताए उसके दुख वो उसको अनुभव में आने लगेंगे उससे ऊपर वो चाहेगा बस ऐसा ही सम्रज्ञात समाधि के आनंद में सुख में स्थिति में भी होता है उससे भी ऊपर जाना चाहता है संतोष सुख में भी ऐसा ही होगा भले ही कितना भी बड़ा है संतोष सुख उसका अपना सुख अपनी जगह मिलता ही रहता है लेकिन वो संतोष सुख भी दुख रूप दिखाई देता है उसको बाद में उसको भी छोड़ने का मन करता है ऐसा परमात्मा के आनंद के साथ में नहीं होता है ये विनता है हम्म तो हम्म मीठा था था। तो मीठा मीठा मीठा तो तो था था। तो है है, है। ना, आनंद आनंद भी भी मतलब में में में दोनों मीठा तो मीठा है अब चाहे गुड़ हो चाहे चीनी हो ठीक है हाँ मर रहे हैं आप तो कोई सा भी मीठा हो चाहे बुरा हो चाहे चीनी हो चाहे गुड़ हो चाहे कुछ हो मीठा तो मीठा है ऐसा थोड़ा ना कहा जाता है अंतर होता है मिठाई तो मीठाई है चाहे, चाहे, पताशा चाहे, <laughs> <थे पते। laughs> चाहे पताशा हो चाहे गुलाब जामुन हो सही उदाहरण दिया इन्होंने मीठा तो मीठा है लेकिन अंतर होता है दोनों रखे हो तो पूछो कि कौन सा ले क्योंकि उसमें दूसरे गुण भी डले हुए हैं साथ में जो मुलायम है उसमें सुगंध है उसका स्वाद है मीठापन के अतिरिक्त भी चीजें जुड़ी रहती हैं ना वो भी प्रभाव डालती हैं लेकिन मीठे में भी अंतर आता है तो आनंद में भी अंतर है मात्रा का तो अंतर है ही उपनिषद में आपने देखा ही है कि वो उसको बढ़ाते चले गए इतना आनंद फिर उससे उससे उससे तो, तो अरबों खरबों गुना ज्यादा उस दृष्टि से मात्रा भी है और क्वालिटी भी है जो मैं चीज आपको बता रहा था वो क्षीण नहीं होता है बना रहता है ये उसकी गुणवत्ता बताई जा रही है क्वालिटी बताई जा रही है क्वांटिटी नहीं बताई जा रही जो अभी मैं पीछे बोल रहा था वो क्वालिटी है और क्वांटिटी तो उपनिषद में बताई है उससे कई गुन, बहुत गुना ज्यादा होता है तो ये अंतर है और योग ही योग का उपाध्याय है इस सूत्र को पकड़ के चलिए दूसरे उपाध्यायों की आवश्यकता क्या है पूछने की कि भाई क्या है ये क्या है ठीक है थोड़ी उत्सुकता होती है उसकी शांति हो गई बाकी तो योग ही योग का उपाध्याय वो बता देगा अपने आप चलते रहेंगे वो अपने आप हो जाएगा वहीं पता लग जाएगा हाँ ये चीज है चले आगे बोलिए ध्यान ध्यान सिर्फ सिर्फ जो जो जो ईश्वर का आनंद नहीं आनंद आ रहा है ये नहीं आएगा वो है कि ईश्वर आनंद स्वरूप है मैं ध्यान कर रहा हूँ ईश्वर का आनंद स्वरूप ईश्वर आनंद स्वरूप है ईश्वर का ध्यान कर रहा हूँ मैं और ध्यान भी जुड़ा हुआ है और ईश्वर आनंद स्वरूप है ये भी है अब मैं हट गया जब एकाग्र हो जाते हैं जैसे कि हम पुस्तक पढ़ रहे हों एक तो अच्छा मन नहीं लग रहा है तो हाँ मैं बैठा हूँ यहाँ और पुस्तक पढ़ रहा हूं ये पढ़ रहा हूं ये पुस्तक ये सारा बोध रहता है और जब बहुत आनंद आ रहा होता है पुस्तक पढ़ने में लीन हो जाते हैं तो मैं पढ़ रहा हूं ये बोध समाप्त हो जाते हैं समाप्त जैसा हो जाता है उस विषय में खो जाता है व्यक्ति ये नहीं देखता कि मैं कहा बैठा हूं क्या है कितना बज गया है मेरा पैर सुन हो गया है कितनी देर हो गई है वो सब अपने उससे भूल जाता है देश और काल से परे चला जाता है वो रहते हुए भी उसका बोध नहीं होता ऐसे जब एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है उसको वो लोग समाधि कहते हैं कि केवल धीरे पे रह जाता है ऐसा वो है और इसको कहते हैं कि हमारी समाधि लगती है बोले वो कहते हैं बल्कि यूं स्पष्ट करते हैं कि इसमें और क्या होगा समाधि के अंदर और क्या होगा बस उस पर केंद्रित हो गए पूरी तरह से ये तो समाधि हो गई बोलिए आगे सिद्धांत से कैसे काटेंगे नहीं तो शब्द प्रमाण है तो, तो सारी बात आ ही चुकी वो वो तो वो रहा है कि मैं क्यों नहीं है ध्यान है ना वो ध्यान है ना नहीं चिंतन नहीं कर रहे हैं नहीं ईश्वर का भाव है वो प्रत्यक्ष हो रहा है अथवा ज्ञान के रूप में चल रहा है वो क्या नहीं वो कह रहे हैं साथ में दोनों तरह के व्यक्ति होते हैं कुछ कहते हैं कि नहीं यही प्रत्यक्ष है कुछ स्पष्ट भी करते हैं कि ये बस वो एकाग्र हो गए बस इसी को प्रत्यक्ष कह दिया जाता है ऐसे बोल रहे हैं ये तो ध्यान ही है पक्का ध्यान करना मेरे सामने वो कैसे हाँ, हाँ, वो होता है वो होता है जब हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं उस स्थिति में तो वो हो जाता है ऐसे हाथ में नहीं है जैसे कि हम इन वस्तुओं को देख रहे हैं और अब मैंने इसको हाथ से ले लिया पकड़ लिया ऐसे नहीं है ये उठा लिया और ये पकड़ लिया ऐसा नहीं है उसके लिए आंतरिक जो स्थिति चाहिए वो बनेगी पहले और चित्त वहीं जाके टिकेगा और कहीं जाएगा ही नहीं मान लीजिए दूरबीन है अब दूरबीन से बहुत कुछ दिखाई दे सकता है हमारे को लेकिन हम दूरबीन के पास में नहीं है आंखें वहां नहीं रख रखी हैं दूर हैं इधर उधर देख रहे हैं तो हमें दिखाई नहीं देगा ना उसमें से जो है दूरबीन से देखो थोड़ा दूर से देखो तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा हमारे को दूरबीन तो दिखाई दे जाएगी उससे जो उधर की चीज दिख रही है वो नहीं दिखाई देगी उसको एक स्थिति में आना होता है उस फोकस में उस जगह आंख आनी चाहिए प्रकाश की किरणों की दृष्टि से तो जब हम उस जगह पहुंचेंगे तो अपने आप ही दिख जाएगा दूरबीन से जो दिखना है उस समय हमको यू खींच के थोड़ ना लागते ऐसे ही अंदर भी वो हो जाएगा अपने आप हो जाएगा और, और स्थूल उदाहरण देखना है तो हम जिसको आंख से देखना बोल रहे हैं तो आंख से देखना है अभी इधर की चीज देख रहे हैं उधर की देखनी है अभी इधर देख रहे हैं तो उधर का दिख नहीं रहा है तो इधर जब आंख को ले आते हैं तो वो दिख जाता है या हम देखते हैं देखते हैं यह दिखता है अब दोनों बोल रहे हैं आप लोग दिखता भी है देखते भी है अभी मैं इधर मेरा मुंह इधर था अभी इधर से देखने की इच्छा मैंने ये किया तो मैं ये क्या कर रहा हूं देख रहा मुंह दिख नहीं रहा है मैं देख रहा हूं ऐसा हम कहते हैं और यूं बैठे हैं उधर से कोई आके चला गया तो दिख गया मेरे को मैं तो, तो यूं खिड़की की तरफ देख रहा था और वहां एक पक्षी बैठा था एक पक्षी दिख गया मेरे को मैं देख नहीं रहा था दिख गया ऐसा हम भाषा में प्रयोग करते हैं तो जिसको हम देखना कहते हैं उसको भी बोले कि मैं मान लो यू इधर चला गया और इनको देख रहा हूं तो बोले देख रहा हूं तो देख रहा हूं मैं क्या वो वहां से उनका रूप पकड़ करके ला रहा हूं अंदर मेरा प्रयत्न कहा था कि मैंने चेहरा उधर कर लिया आंखें खुली रखी बंद नहीं रखी बस उसके आगे जो हो रहा है वो दिख रहा है वो अपने आप लौकिक भाषा में एक अलग चीज है वहां हम दिखना और देखना दोनों अलग अलग करते हैं लेकिन जिसको हम देखना कहते हैं वहां भी अगर विचार करें तो अपने आप ही तो होता है ना हमने केवल अनुकूल स्थिति बनाई है हमने आंखें खोल ली हमने प्रकाश उचित कर लिया हमने गर्दन उस तरफ कर ली बीच में कोई आवरण है तो वो हटा दिया बाधाएं हटाई है हमने बाकी क्या हुआ बाकी अपने आप हुआ अपने आप हुआ ना उसमें हमने किया थोड़ा ना है बस ऐसे ही अंदर भी होता है इसको तो आप कह रहे हो ये तो हमने माइक को और इसको मैंने तो बोले अपने आप कर लिया वो कर तो लिया तो ठीक है आपने इसको पकड़ा इसका स्पर्श इस है तो स्पर्श भी कैसे किया आपने हाथ ही चलो इसको पकड़ लिया यूं स्पर्श देख लिया कैसा है लेकिन इसका स्पर्श इस जो होना है वो तो वो भी तो अपने आप हुआ है हमने केवल हाथ को ही तो वहां पर लाया है उसके आगे क्या हमने क्या किया है उसके आगे हमने एक अनुकूल स्थिति बनाई कि ये त्वचा सन्निकर्ष के बिना संयोग के बिना ज्ञान नहीं करती है इंदिरा सन्निकर्ष होना चाहिए हमने इंदिरा सन्निकर्ष कर दिया अब आगे का हमने क्या किया है? अपने आप ही तो होता है ना बस बिल्कुल ऐसा ही अंदर भी होता है अंदर हमने वो स्थिति को बनाया अन्य वृत्तियों को रोका वैराग्य की स्थिति है विवेक हुआ वैराग्य हुआ अन्य वृत्तियां नहीं है तो मन स्वतः ही आत्मा पे जाके टिक जाएगा उसका प्रत्यक्ष करा देगा इसलिए वो कहते हैं कि हमने किया नहीं और अपने आप हो गया अब उस स्थिति तक पहुंचने के लिए जो यत्न किया उसको देखे तो कहेंगे ना कि हमने किया ठीक है पानी में नदी में सर्दी ठंडे पानी में चले गए गर्मी के दिनों में तो बोले मैं नदी की ठंडक का आनंद ले रहा हूं थ, नदी की ठंडक ले रहा हूं हवा आ रही है ठंडी ठंडी उसका नहीं हम केवल नदी में जाके घुसे ही तो हैं बाकी जो अब ठंडक आ रही है वो तो उसमें हम क्या करें कोई ठंडक पकड़ पकड़ करके ला रहे हैं हम वहां से बाहर से अपने अंदर अपने आप आती है ना यह हम उस स्थिति में पहुंचे ये सभी विषयों में हैं मैं भोजन का रस ले रहा हूं अब रस ले रहा हूं मतलब क्या किया हमने भोजन का रस निकाल करके अंदर डाल लिया क्या हमने तो भोजन को अंदर लिया है बस मुख में रख लिया चबा रहे हैं घुमा रहे हैं मुख में बस अब बाकी जो रस जा रहा है वो कैसे जा रहा है हमने अनुकूल स्थितियां पैदा की और बाकी सारा वहां पर हो रहा है ऐसा ही अंदर भी अनुकूल स्थिति बनती है और वो होता है और जहां किसी स्थिति विशेष में करना होता है तो धारणा ध्यान समाधि ये तीन संयम की बातें बताई और उस सही, जहां जहां संयम करेंगे वहां वहां उसका प्रत्यक्ष होगा ये इस रूप में हमारा प्रयत्न रहेगा यदि हम आत्मा पे ध्यान करते हैं धारणा करते हैं ध्यान करते हैं तो वहीं समाधि लगेगी परमात्मा पे तो वहां लग जाएगी इंद्रियों पर तो वहां लग जाएगी इस रूप में तो प्रयत्न हो ही रहा है वहां कर सकते हैं वहां चीजें यूं हाथ की तरह नहीं पकड़ी जाएंगी माइक की तरह से वहां पकड़ने का मतलब है उस विषय को अधिकृत किया जाता है चित्त में ध्यान गए है मतलब उस विषय को हमने अधिकृत कर दिया विषय की प्रत्येक एकता है यही उसका पकड़ना है अब धीरे धीरे उसका आगे हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं। तो सातवें सूत्र से प्रारंभ करते हैं योग के आठ अंग उन सबको बता दिया अब इनमें इस बात के अंदर जो धारणा ध्यान समाधि तीन अंग बताए गए उनका और पहले वालों का परस्पर संबंध बताया जा रहा है तो आठवें सूत्र में कहा त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य त्रयम ये जो तीन हैं कौन धारणा ध्यान समाधि ये पूर्वेभ्य पूर्व वालों की अपेक्षा से यानी पहले के जो पांच हैं प्रत्याहार तक के उनकी अपेक्षा से त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य पूर्व की अपेक्षा से ये अंतर कहलाते योग के आठ अंगों में ये तीन अंतरंग है तो पांच बहिरंग हो गए इसी को खोल रहे हैं भाष्य में तबेतर धारणा ध्यान समाधि त्रयम अंतरंगम ये तीनों अंतरंग होते हैं किसके संप्रज्ञात से समाधि संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग होते हैं <coughs> <tos> तो समाधि संप्रज्ञात समाधि अभी असंप्रज्ञात का नहीं कह रहे हैं अब यहां समाधि का मतलब ये तीन जो कहा समाधि उसमें समप्रज्ञात समाधि को कहा जा रहा है असंप्रज्ञात के लिए आगे कथन आएगा केवल संप्रज्ञात का है इसलिए विशेषण लगा संप्रजात समाधि के ये तीन अंतरंग होते हैं पूर्वेभ्य यमादिभ्य पंचभ्य इति यमादि भ्या, जो पांच साधन है उनके, उनकी अपेक्षा से अब यहां पर समझना ये है कि जब हम अंतरंग बहिरंग की बात करते हैं तो अंतरंग में जब हमने धारणा ध्यान समाधि तीन को लिया तो ये अंतरंग किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं एक तो है बाह्य और दूसरा संप्रज्ञात समाधि के ये अंतरंग होते हैं ये तीन संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग हैं। इसका मतलब है संप्रज्ञात समाधि इन तीन से भिन्न है ऐसी प्रती होगी ना ये तीन संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग होते हैं और वो पांच है वो बहिरंग है किसके सम्प्रजात समाधि के तो जब तीन कहा तो उसमें तो समाधि आई चुकी थी तो ये सम्प्रजात समाधि अलग कही जा रही है तो किसकी अपेक्षा से ये कथन करेंगे तो अब सम्प्रजात समाधि के भेदों को हम यहां पर ले लेते हैं वितर्क विचार आनंद और अस्मिता ये चार भेद शास्त्रोक्त हैं तो जब हम कहेंगे संप्रजात समाधि के ये तीन अंतरंग हैं इसका मतलब है जब हम तीन में धारणा ध्यान समाधि लेंगे तो उसमें वितरकानुगत समाध, समाधि ही लेंगे और ये सम्प्रजात समाधि का अंतरंग है तो वहां संप्रजात समाधि में कौन सी लेंगे विचार को लेंगे विचार संप्रजात समाधि की अपेक्षा से विचार संप्रजात समाधि के लिए तीन अंतरंग कौन से हैं धारणा ध्यान और सवितर्क समाधि आगे बढ़िए आनंद वितर्क विचार आनंद भी तो एक संप्रज्ञात समाधि है जब आनंदानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की दृष्टि से देखेंगे तो पहले के तीन अंतरंग कहलाएंगे तो उसमें कौन कौन से हो जाएंगे धारणा ध्यान और समाधि में तो वितर्क और विचार दोनों को ले लेंगे अब इसमें संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग अगर यहाँ अस्मिताप्रज्ञात समाधि लेंगे तो उससे पहले के जितने हैं संप्रज्ञात समाधि के जो भाग हैं धारणा ध्यान तो आना ही है वितर्क विचार और आनंद जो ये भाग है ये इसके अंतरंग कहलाएंगे तो चूंकि धारणा ध्यान समाधि में समाधि शब्द आ चुका है और इधर फिर सम्प्रज्ञात समाधि ले रहे हैं और पीछे जो हम देख के आए थे तो समाधि का जो लक्षण किया गया था वो तो हमने सम्प्रजात और दोनों पे घटाया था और त्रयम एकत्र संयम में तीनों आए तो तीनों में समाधि आ गई तो समाधि में दोनों समाधियां आ गई और सम्प्रज्ञात के भी सारे भेद आ गए इन सबको मिलाकर के संयम संज्ञा कही गई तो यूं देखेंगे तो कुछ बचा ही नहीं अगर सारे के सारे भेद समाधि के हम तीन में ले लें तो ये अन्य कौन सी चीज बची है जिसके ये अंतरंग है तो उसको समझने के लिए ये भेद कर दिए जाते हैं संप्रजात असंप्रज्ञात के और क्योंकि असंप्रजात तो लेना ही है यहाँ संप्रजात समाधि स्पष्ट लिखा हुआ ही है तो अब जो भेद करेंगे तो संप्रजात समाधि के चार भेदों की दृष्टि से जैसा आपके सामने मैं बोल रहा था ऐसे करेंगे तो इसकी संगति लगेगी नहीं तो क्या प्रश्न उठेगा कोई तो पूछ सकता है ये तभी तो आपको उत्तर पता है नहीं तो ये अटकने वाली चीज है बोले तीन में क्या क्या लेते हैं बोले जी ध्यान समाधि और ये सम्प्रजात समाधि अलग है तो ये इससे अलग कैसे हो गई ध्यान समाधि में जो समाधि शब्द है उससे कोई और समाधि ली जा रही है संप्रजात समाधि से भिन्न और जब इधर आ चुकी है तो उधर सम्प्रजात समाधि क्यों पड़ा और उधर संप्रजात समाधि है तो इसमें धारणाध्यान समाधि तीन क्यों कह रहे दो ही कहना चाहिए धारणा और ध्यान समाधि के लिए अंतरंग हैं, ये तो समझ में आएगा व्यक्ति को यम से लेकर के प्रत्याहार तक के पांच अंग समाधि के बहिरंग हैं और धारणा और ध्यान अंतरंग हैं। इसको कहने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसको समझने में ये तो आसानी से है लेकिन जहां ये तीन कह दिया गया धारणा ध्यान समाधि और उधर भी संप्रजात समाधि के अंतरंग है तो उसका समाधान ऐसे भेद करके प्रसंगानुसार लगा करके हो सकता है अंतरंगम पूर्व तो अब जो ये अंतरंग कहे थे वो भी आगे देखिए आठवां सूत्र तदपि बहिरंगम निर्बीज निर्बीज समाधि की अपेक्षा से ये तीन भी बहिरंग है अब ये जो तीन हैं इसमें धारणा ध्यान तो वो के वही हैं अब समाधि में कौन सी ली जाएगी संप्रजात समाधि ही ली जाएगी संप्रजात समाधि के सारे भेद आ जाएंगे हम यहां ऐसा नहीं कह सकते कि तीन में समाधि भी आ रही है तो असंप्रजात समाधि भी आ गई तो निर्बीज समाधि कुछ और है असंप्रजात से भिन्न ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि निर्बीज समाधि यहां पर कहा जा रहा है निर्बीज समाधि की दृष्टि से ये तीन अंतरंग हैं तो तीन में समाधि शब्द का ग्रहण करते हुए सम्प्रजात ही ली जाएगी ठीक है तो त्रयम अंतरंगम तदपि बहिरंगम निर्वीज जो अंतरंग है वो भी बहिरंग कहलाएगा यहां पर से देखिए तदापि अंतरंगम साधन त्रयम ये भी तीन साधन धारणा ध्यान समाधि यानी संप्रज्ञा समाधि निर्वीज से योग्य बहिरंगम बहुत निर्बीज योग का बहिरंग होता है निर्बीज समाधि तो असंप्रजा समाधि पीछे आई चुका है कस्मात भी ये इसका बहिरंग क्यों है तो बोले तदभावे भावादिति इन तीन का जब अभाव हो जाता है धारणा ध्यान और जब सम्प्रज्ञात समाधि का अभाव हो जाता है तब इसका भाव होता है जो धारणा ध्यान समाधि है यानी सम्प्रज्ञात समाधि है ये सब वृत्तिमय अवस्थाएं हैं वृत्ति की दृष्टि से धारणा भी वृत्ति है ध्यान भी वृत्ति की चित्त की वृत्ति की अवस्था है और संप्रज्ञात समाधि भी वृत्ति की अवस्था है और निरोध समाधि में निर्बीज समाधि में वृत्ति रहती नहीं है इसलिए कहा तदभावे उसका अभाव होने पर इन तीन का अभाव होने पर इन वृत्ति का अभाव होने पर तदभाव इसका भाव होता है भावादिति इसका भाव तब होता है निर्वी समाधि आती ही तब है जब वृत्तियां हट जाती हैं तो हट गई तो वो भैरंग हो गए तदपि भैरंगम निर्वीज हो गया यहां तक हाँ बोलो किसका कोई नहीं है बस खुद ही है ये इसको आपको लेना है तो पर वह रह अविप्लव विवेक ख्या उसको आप ले सकते हैं लेकिन है वो भी वृत्तिरूपी उसके किनारे पे है अलग से इसका कोई अंतरंग नहीं है बस ये अंतिम हो गया अब हर चीज का मूल की मूल तो नहीं होती है ना अंतरंग का अंतरंग नहीं होता है और अंतरंग और अंतरंग भाई उसका और अंतरंग उसका तो क्या अंतरंग का तो अंतरंग बस अंतिम हो गया उसका कोई और अंतरंग नहीं अंतिम जगह आ आगे तो ये जो सारा चलता रहता है समाधियों में उस समय मन में क्या हो रहा होता है मन में क्या परिवर्तन होता रहता है वो विषय आगे चला रहे तो नवे सूत्र की भूमिका देखिए, अतः निरोध चित्त क्षणेशु ये जो निर्वीत समाधि है निरोध समाधि है तो निरोध चित्त के काल में निरोध चित्त क्षणेशु जिस काल में चित्त निरुद्ध अवस्था में होता है वृत्ति तो है नहीं तो तब चलम गुणवृत्तम गुणों का वृत्त गुण तो चलाये मान है कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता है चलम चुण वृत्तम गुण सत्वरस्तम ये तो परिवर्तन होता रहेगा तो भाई जब वृत्ति ही नहीं हो रही है तो अब चित्त में वहां चलम चुण वृत्तम कैसे घटा हो गया आप क्या परिवर्तन हो रहा है उसके अंदर तो चलम चुण वृत्तम की तदा चित्त परिणाम उस समय में चित्त में क्या परिणाम हो रहा होता है जब वृत्तियां होती हैं तब तो हमें पता लगता है कि चित्त में, में परिणाम हो रहा है ये वृत्ति आई ये चली गई ये वृत्ति आई ये चली गई ये क्लेश उभरा ये स्थिति आई ये वृत्तियां बदल रही हैं हमें पता लग रहा है चित्त में परिणाम हो रहा है चित्त बदल रहा है लेकिन जब चित्त की वृत्तियां रुक गई उस समय चित्त में क्या परिणाम हो रहा है क्योंकि सिद्धांत है चलम चुण वृत्तम गुणों का वृत्त तो चलाये माने चलता ही रहेगा तो उस कौन सा परिवर्तन हो रहा है वहां पर वो बताए तो उस समय भी चित्त में परिवर्तन चलता रहता है वो क्या चलता है वो आगे बताएंगे नवा सूत्र है व्यन निरोध संस्कार अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम वहां परिणाम होता रहेगा चित्त में और वो परिणाम है निरोध परिणाम ये वो अवस्था है जब संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात में जा रहे हैं और असंप्रज्ञात में नहीं असंप्रज्ञात में आ गया असंप्रज्ञात में आ गया चित्त वृत्तियां निरुद्ध हो गई हैं असंप्रज्ञात में आ चुका है उस समय की बात है तो वृत्तियां तो कुछ नहीं हो रही हैं लेकिन चित्त में व्युत्थान संस्कार भी हैं और अब निरोध समाधि चल रही है तो निरोध संस्कार बन रहे हैं तो इसी के लिए कहा वित्थान निरोध संस्कार वित्थान संस्कार और निरोध संस्कार इन दोनों का यथाक्रम अभिभव और प्रादुर्भाव होता रहता है वित्तान संस्कार अभिभव तो, यानी क्षीणता को प्राप्त करते हैं पराजय को प्राप्त करते हैं दुर्बल होते जाते हैं और निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव होता बनते जाते हैं अनिरोध संस्कार बना एक निरोध संस्कार बना एक निरोध संस्कार बना वो बनते चले जाएंगे और वित्थान संस्कार क्षीण होते जाएंगे ये चित्त का परिणाम चलता रहेगा निरुद्धावस्था में भी मन में परिवर्तन संस्कारों के स्तर पर परिवर्तन होगा तो वित्ता निरोध संस्कार अभिभव प्रादुर्भाव ये दो चीजें होती हैं और ये किस समय होती है निरोध क्षण चित्तान्वय निरोध के समय में चित्त में अनवित स्थिति रहती है जिस समय चित्त निरोधक काल में रहता है उस समय चित्त में जो अवस्थित है उस इस परिणाम को कहते हैं निरोध परिणाम वित्थान परिणाम से निरोध परिणाम में आ रहे हैं संस्कार इसका नाम दिया निरोध संस्कार निरोध परिणाम चलम चौण वृत्तम घटेगा भाष्य देखिए वित्थान संस्काराश चित्त धर्म जो वित्थान संस्कार है ये चित्त के ही धर्म है वृत्तियां भी चित्त का धर्म है ये संस्कार भी चित्त के ही धर्म है चित्त के गुण है वृत्तियां परिदृष्ट धर्म है ये अपरिदृष्ट धर्म है लेकिन है चित्त के ही धर्म नते प्रत्यात्मका ये जो वित्थान संस्कार हैं ये वृत्ति रूप में नहीं है प्रत्यय के रूप में जान के रूप में नहीं है दृष्ट रूप में नहीं है अपरिदृष्ट रूप में नते प्रत्यात्मका इति प्रत्यय निरोधे न निरुद्धा इसलिए जब प्रत्यय को रोक देते हैं वृत्ति को रोक देते हैं तो ये नहीं रुक जाते ये समाप्त नहीं हो जाते वृत्ति रुक गई इससे ये नहीं हो गया कि हमारे निरोध ये संस्कार भी समाप्त हो गए हैं वित्थान संस्कार भी बने हुए हैं इति प्रत्यय निरोधे न और निरोध संस्कार चित्त धर्म निरोध संस्कार भी चित्त के धर्म है तो इन दोनों का तयो अभिभव प्रादुर्भाव इनका अभिभय और प्रादुर्भाव होता रहता है कैसे त्यक्रम है वित्तान संस्कारा ही अंत है संस्कार क्षीण होते हैं और निरोध संस्कार आधी अंत निरोध संस्कार का आधान होता जाता है बढ़ते जाते हैं जैसे ईटों का चयन होता है एक के ऊपर एक दीवार बनती जाती है मकान बनता है ऐसे निरोध क्षण चित्तम अनवेदी तो निरोध के क्षण को चित्त चित्त निरोध के क्षण का अन्वय करता रहता है उस समय उसी के अनुसार चलता रहता है उसको कह रहे हैं तद एक से चित्त से प्रतीक्षणम इदम संस्कार अन्यथात्वम निरोध परिणाम चित्त वही है एक ही लेकिन उसमें ये प्रतीक्षण संस्कारों का अन्यथात्व तो होता है संस्कार बदलते रहते हैं इसको निरोध परिणाम का व्यत्थान संस्कार हटके निरोध संस्कारों का आते जाना लगातार एक का क्षीण होना एक का बढ़ते जाना ये निरोध परिणाम है तदा संस्कार शेषम चित्तमति निरोध समाधो व्याख्यातम इसलिए निरोध समाधि में चित्त को क्या कहा था संस्कार शेषो अन्य दूसरी जो समाधि है वो कैसी संस्कार शेष है ये संस्कार शेष है लेकिन कार्य वहां पर भी चल रहा होता है चित्त का शोधन हो रहा होता है संस्कारों के स्तर पर वृत्तियां रुक गई हैं तो चलम चौण वृत्तम वहां पर भी है ये एक निरोध परिणाम कहा कुछ और परिणाम आगे बताएंगे आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणाम साधार विभाग हो